तबंतर पहल आदि प्रमुख सिस्शु को बुलाकर श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी भगवान व्यास ने मध्येश का महात्म्य ही बदलाया। सायं भगवान महेश्वर देव देवी के साथ तथा रुद्रगणों से घिरे नित्य इस स्थान पर रमण करते हैं। यहीं पर पूर्व काल में देवकी के पुत्र विश्वात्मा हर्षिकेश श्रीकृष्ण हरि पाशुपतों से आभित रहते हुए समस्त शरीर में भस्म धारण कर रुद्रतत्त्व के अनुसंधान में तत्पर हुए थे तथा पाशुपत व्रत धारण कर शम्भु की आराधना करते हुए एक वर्ष तक निवास किए थे उनके व्यास के ब्रह्मचर्य परायण बहुत से विज्ञेष्यों ने उनके वचन से ज्ञान प्राप्त कर महेश्वर का दर्शन किया वर प्रदान करने वाले नील लोहित देव साक्षात भगवान महादेव ने श्री कृष्ण को उत्तम वर प्रदान किया जग में जो मेरे भक्त विधि आप गोविंद की अर्चना करेंगे उन्हें ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त होगा मेरी से आप मेरे भक्त दीजातियों के में और अर्ध्य होंगे जो यहां स्नान कर पिनाकी रुद्र देव देवेश्वर का दर्शन करेंगे उनके जन्म हत्या आदि सभी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे जो पाप कर्म परायण भी मनुष्य यहां प्राणों का त्याग करेंगे वे परम स्थान को प्राप्त करेंगे इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए विप्रों वे निश्चय ही धन्य हैं जो मंदाकिनी मध्यमेश्वर की पूजा करते हैं ब्राह्मणों यहां पर एक बार भी किया गया स्नान दान तप श्राद्ध तथा पिंडदान सात पीढ़ियों तक कुल को पवित्र कर देता है सूर्य के राहों से ग्रस्त किए जाने पर अर्थात ग्रहण काल में सनिहति कुरुक्षेत्र तीर्थ में स्नान करने से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है उससे 10 गुना मन داخिनी में स्नान करने से प्राप्त होता है ऐसा कह कर महायोगी प्रभु व्यास ने महेश्वर की पूजा करते हुए न धनेश्वर के समीप में ही बहुत समय तक निवास किया इति श्री कुर्म पुराणे खटस हसायम संहितायाम पूर्व विभागे 33वां अध्याय वाराणसी महात्म के प्रसंग में व्यास जी का शिष्यों के साथ विभिन्न तीर्थों में दंतीर्थ का आख्यान, व्यास जी द्वारा विश्वेश्वर लिंग का पूजन तथा वहां रहते हुए शिवाराधना एक दिन दीक्षा न मिलने पर क्रोधाविस्त व्यास जी का वाराणसी के निवासियों को शाप देने के लिए उद्देश्य होना, उसी समय देवी पार्वती का प्रकट होना, देवी का व्यास को वाराणसी त्यागने की आज्ञा, पुण्य अस्तीनी को वहां वाराणसी में रहने की अनुमति देना सूत जी बोले पदंतर जैमिनी आदित्यों शिष्यों से आवृत भगवान व्यास सभी वह तीर्थों और देव मंदिरों में गए दूज श्रेष्ठ वे परम तीर्थ प्रयाग प्रयाग से भी अधिक शुभ तीर्थ विश्व श्रेष्ठ ताल तीर्थ आकाश नामक महातीर्थ श्रेष्ठ आरषभ तीर्थ स्वर्णिम नामक महातीर्थ श्रेष्ठ गौरी तीर्थ प्रजापत तीर्थ स्वर्ग द्वार जंबुकेश्वर धर्म धर्मारण्य नाम वाले उत्तम तीर्थ गया तीर्थ महातीर्थ महानदी नदी तीर्थ परम नारायण तीर्थ श्रेष्ठ वायु तीर्थ परम गुह ज्ञान तीर्थ श्रेष्ठ वाराह तीर्थ महान पवित्र यम तीर्थ सुदर्शन उत्तम कलशेश्वर तीर्थ नाग तीर्थ सोम तीर्थ सूर्य तीर्थ महाकुह पर्वत नामक तीर्थ अनत्तम मणिकाना तीर्थ तीर्थ श्रेष्ठ घटोत्कच तीर्थ श्री तीर्थ पितामह तीर्थ गंगा तीर्थ देवेश तीर्थ उत्तम ययाक तीर्थ कपिल तीर्थ सोमेश तीर्थ तथा अनत्तम ब्रह्म तीर्थ में गए प्राचीन काल में जब ब्रह्मा यहां ब्रह्म में लिंग लाकर स्नान करने चले गए तब विष्णु ने उस ईश्वर के लिंग को यहां स्थापित कर दिया जब स्नान करके आए मोहन ने विष्णु से पूछा मेरे द्वारा लाए गए इस लिंग को आपने क्यों स्थापित कर दिया इस पर विष्णु ने उनसे कहा मेरी रुद्ध में आप से भी अधिक दृढ़ भक्ति है इसलिए मैंने लिंग को यहां प्रतिष्ठित कर दिया यह आपके नाम से ही प्रसिद्ध होगा द्युतम व्यास जी पुनः आगे कहे जाने वाले तीर्थों में गए परम गंधर्व तीर्थ उत्तम वाणहेय तीर्थ द्रोवासिक तीर्थ योम तीर्थ चंद्र तीर्थ पवित्र चित्रांग देवेश्वर तीर्थ पवित्र विद्याधरेश्वर तीर्थ केदार तीर्थ उग्र नामक तीर्थ अन उत्तम कालांजर तीर्थ सारस्वत तीर्थ प्रभास तीर्थ भद्रकान हृदय नामक शुभ तीर्थ लौकिक नामक गोप्रेक्ष तीर्थ विषभधर तीर्थ उपशांत तीर्थ शिव तीर्थ अनोत्तम राघवेश्वर तीर्थ त्रिलोचन तीर्थ महा लोलार्क तीर्थ उत्तर नामक तीर्थ ब्रह्महत्या विनाशक कपाल मौचन तीर्थ महा पवित्र तीर्थ और उत्तम आनंदपुर तीर्थ आदि मुख्य तीर्थों का किया गया है नहीं सकता पराशर के पुत्र महामुनि व्यास इन सभी तीर्थों में स्नान कर भगवान शंकर की पूजा वहां-वहां उपवास कर देवताओं तथा का तर्पण और उन्हें पिंड दान वही गए जहां विश्वेश्वर शिव स्थित हैं शिष्यों के साथ धर्मात्मा महामुनि ने स्नान उस परम विश्वेश्वर लिंग की पूजा की और शिष्यों से कहा अब आप अपने-अपने स्थानों को जा सकते हैं दुयो महात्मा व्यास को प्रणाम वे पहल आज शिष्य चले गए और उन व्यास जी ने नियमित रूप से वाराणसी में वास किया वे शांत जितेंद्रिय विशुद्धात्मा एवं ब्रह्मचर्य परायण होकर तीनों संध्याओं में स्नान करते थे तथा भिक्षा द्वारा प्राप्त आहार करते हुए पिनाकी की आराधना में लगे रहते थे दिजो, वहां रहते हुए एक दिन अमित तेजस्वी व्यास जी को भ्रमण करते रहने पर भी भिक्षा नहीं प्राप्त हुई, तब उनका शरीर खोजावस्त हो गया। उन्होंने विचार किया कि यहां रहने वाले मनुष्यों के लिए ऐसे विद्यम की सृष्टि करूं जिससे उनकी सिद्धिनष्ट हो जाए और तक्षण ही शंकर की अर्धांगिनी साक्षात महादेवी पार्वती मानुष वेश He Maha Budvam Gias Aap şart ne आप मुझसे विच्छाद ग्रहण करें, ऐसा कहकर पार्वती जी ने उन्हें विच्छाद दी। महादेवी ने कहा, मुने आप धी तथा कृतक नहीं, अतः आपको सदा इस क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहे जाने पर व्यास जी ने ध्यान द्वारा ये श्रेष्ठ पार्वती हैं, ऐसा समझकर प्रणाम किया और श्रेष्ठ स्तुतियों से स्त चतुर्दशी तथा अष्टमी को यहां वाराणसी में प्रवेश करने दें ऐसा ही हो ऐसी आज्ञा देकर देवी अंतरध्यान हो गईं इस प्रकार महायोगी भगवान व्यास क्षेत्र वाराणसी के सभी गुणों विशेषताओं को समझते हुए उस वाराणसी के पार्श्व में रहने लगे इस प्रकार व्यास को स्थित हुआ जानकर विद्वान लोग उस क्षेत्र का सेवन करते हैं अतः मनुष्य को सभी प्रयत्न कर में निवास करना चाहिए सूत जी बोले जो अवमुक्त क्षेत्र वाराणसी का महात्मन पढ़ता है सुनता है आत्मा शांत द्विजों को सुनाता है परम गति को प्राप्त करता है जो करने के अनंतर में देवकार्य में रात अथवा दिन में नदियों के किनारों पर अथवा देव मंदिरों में मन को एकाग्र कर दंभ तथा मातसर्य से रहित होकर नमस्कार पूर्वक ईश शिव का जप करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। इत्तिश्री कुर्म पुराणे खर्तसहस्यायाम संहितायाम पूर्व विभागे त्रस तंत्रो ध्यायह चौथीस्मा अध्याय प्रयाग का महात्म मार्कण्डेय उदिष्ट संबाद प्रयाग में संगम स्नान का फल ऋषि ने कहा सुज्जत अब उत्त क्षेत्र वाराहशी के महात्म का आपने भनी भांत � प्रयाण का महात् में बतलाइए सूथ आप संस्त अर्थों को जान में हैं अब आप वहँ प्रयाण के जो महान हैं उन्हें हमें